जिज्ञासा यदि किसी ब्रह्मचारी को गुरु स्थान में विक्षेप हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए क्या ब्रह्मचारी को भ्रमण करना चाहिए समाधान वह सहन कर ले तो अच्छा है सहन करना सबसे बड़ा तप है तप सहने व्याकरण में तप धातु सहन करने के अर्थ में है यदि वह सहन नहीं कर पाता है तो कुछ समय के लिए अन्यत्र चला जाए और उस विक्षेप को दूर करके फिर आ जाए ब्रह्मचारी का जीवन सेवा और विद्यार्जन प्रधान होता है क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो आगे किसके आधार पर भूमेगा या रहेगा यदि सेवा आदि नहीं कर पा रहा है तो कुछ दिनों के लिए उसे परिभ्रमण कर लेना चाहिए जिज्ञासा न शब्द शास्त्रे भी मोक्षो हो यहाँ पर शास्त्रों में अभिरत रहने वाले का मोक्ष नहीं होगा ऐसा क्यों कहा जबकि अन्य स्थानों में शास्त्र को ज्ञान का मुख्य हेतु बताया है मोक्षार्थी का ठीक ठीक लक्षण क्या है समाधान शास्त्र के शब्दों में ही कोई लगा रहे पर उनका तात्पर्य समझने का प्रयास न करे तो क्या होगा गीता उपनिषद आदि याद करके पंडित हो जाए लोग सम्मान करें पर शास्त्र के तात्पर्य को समझने का प्रयास न करे तो उसका मोक्ष नहीं होगा काशी में एक अध्यापक बड़े विद्वान थे शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाते भी थे पर कहते थे मैं भौतिकवादी हूँ मेरा विश्वास विषयों में है शास्त्र में नहीं मैंने केवल शब्द शास्त्र का ही ज्ञान प्राप्त किया है इनका तात्पर्य मेरा लक्ष्य नहीं है वे कहते थे देखो रामकृष्ण परमहंस कौन सा शास्त्र पढ़े थे पर शास्त्र जो लक्ष्य बताता है वही उनके जीवन का लक्ष्य था कहने का तात्पर्य यह है के शास्त्रों के शब्दों में ही उलझे रहे उनके तात्पर्य को न समझे और न उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाए तो ऐसे शास्त्र ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती इस पर आपस्तंभ स्मृति में कहा है न शब्द शास्त्रे भिरतस्य मोक्षो, न चैव रम्या वससत प्रियस्य, न भोजनाच्छादन तत्पर न लोकचित्त ग्रणीत रत कोई व्यक्ति खाने पीने रहने की सुविधा में ही लगा हो जगत में प्रीति बढ़ाता जाए और वहाँ से रस लेता रहे तो वह उसके मोक्ष में प्रतिबंध ही है फिर मोक्ष किसका होगा इसके लिए वहाँ कहा एकांतशील से दृढ़व्रत मोक्षो भवेद प्रतिनिवृत्य आध्यात्मयोगे निरत्य नित्यम मोक्षो भवेद नित्यम अहिंसक एकांतवास के स्वभाव वाला और दृढ़ दृढ़व्रति ही मोक्ष का भागी होता है मोक्षार्थी के लिए दृढ़ दृढ़व्रति होना अनिवार्य है यह कमजोरों का मार्ग नहीं है मोक्षार्थी को नित्य आध्यात्म योग में ही रत रहना चाहिए जगत की चर्चा करने वाले का यह मार्ग नहीं है मोक्ष चाहने वाले को सदा पूर्ण रूप से अहिंसा धर्म का पालन करना पड़ेगा यह जो आसंग है कि लोग कैसे हमारी तरफ आकर्षित हों ऐसी जो आंदर वासना है वह बड़ा रस देती है इस वासना की उपेक्षा हो जानी चाहिए यही है प्रेति निवर्तक्य का तात्पर्य उपरोक्त लक्षण यदि किसी में घटते हैं तो समझना चाहिए कि वह मोक्षार्थी है जिज्ञासा साधक की परमार्थ मार्ग में प्रगति कैसे हो समाधान एक बात समझ कर रखो कि ईश्वर के सामने दिखावे से काम नहीं चल सकता क्योंकि वह अल्पज्ञ नहीं है वह तुम्हारे मन की हर वृत्ति को जानता है इसलिए उसके सामने भाव और सच्चाई से ही काम चलेगा झूठलाई से नहीं परमार्थ मार्ग में किसी को बढ़ना हो तो यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि यह शरीर ईश्वर ने दिया है उसने ही हमारे कल्याण के लिए शास्त्र बनाया है शास्त्र उसकी आज्ञा है हमें अपने मन को महत्व न देकर उसकी आज्ञा को भी महत्व देना चाहिए साधक जब शास्त्र को मानेगा तो उसका जीवन धर्म और ईश्वर के आधार पर खड़ा होगा वह जब तक धर्म और ईश्वर का आधार नहीं लेता तब तक उसका परमार्थ बनने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि मन जहाँ चाहेगा वहीं व्यक्ति को ले जाएगा साधक इस बात को समझे कि जो हमारा श्वास चला रहा है इतना विलक्षण शरीर जिसने बनाकर दिया और बुद्धि दी उससे बड़ा हमारा संबंधी और हितैषी अन्य कोई नहीं है जब व्यक्ति मन के आधार पर रहता है तो वासना प्रधान होता है और धर्म के आधार पर रहता है तो कर्तव्य प्रधान हो जाता है जब जीवन का आधार ईश्वर बनेगा तो भगवान नाम मंत्र और गुरु का महत्व तो बढ़ जाएगा यदि वह ईश्वर और गुरु का आश्रय लेकर जीवन युद्ध लड़ेगा तो अंत में उसकी विजय होगी साथ ही राग द्वेष और निंदा स्तुति की जो आदत पड़ी हुई है उसे सुधारना पड़ेगा इसके लिए संतों का सत्संग सुनना आवश्यक है ग्राम्य कथा का विधा विघात तो सत्संग में ही होगा ईश्वर का नाम और प्रार्थना ये जीवन में धारित हो जाए तो निश्चित ही वह परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ेगा